महाभारत शांति पर्व पंच त्रिंसो अध्याय पाप कर्म के प्रायश्चितों का वर्णन आज तपसा कर्मणा प्रदान पुना पुरुष पुनस् प्रवते व्यास जी बोले भरत नंदन मनुष्य तप से यज्ञ कर्मों से तथा दान के द्वारा पाप को धो बहा कर अपने आप को पवित्र कर लेता है परंतु यह तभी संभव होता है जब वह फिर पाप में पवित्र न हो एक कपाल पाड़ी खटवांगी ब्रह्मचारी अनशो रही कर्म लोके प्रकाशय पुण ही द्वादशि ब्रह्मि प्रमुच्यते यदि किसी ने ब्रह्महत्या की हो तो वह भिक्षा मांगकर एक समय भोजन करे अपना सब काम स्वयं ही करे हाथ में खप्पर और खाट का पाया लिए रहे सदा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे उद्यमशील बना रहे किसी के दोस्त न देखे जमीन पर सोए और लोक में अपना पाप कर्म प्रकट करता रहे इस प्रकार बारह वर्ष तक करने से ब्रह्म हत्यारा पाप मुक्त हो जाता है लक्षता मृक्षया प्रसेदात्मा अग्नौवा मु क्लिशाक स्त्रीरा जपन्ण्यतम वेदं योजना शतम व्रजेत जीवन जातमते ब्रह्म गोप्ता गो ब्राह्मण से अथवा प्रायश्चित बताने वाले विद्वानों की या अपने इच्छा से शस्त्रधारी पुरुषों के अस्त्र शस्त्रों का निशाना बन जाए अथवा अपने को प्रज्वलित आग में झोंक दे अथवा नीचे सिर किए किसी भी एक वेद का पाठ करते हुए तीन बार सौ सौ योजन की यात्रा करे अथवा किसी वेदवेत्ता ब्राह्मण को अपना सर्वस्व समर्पण कर दे या जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन अथवा सब सामानों से भरा हुआ घर ब्राह्मण को दान कर दे इस प्रकार गौवों और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला पुरुष से मुक्त हो जाता है ब्रह्मा मासे मासे यदि ब्रह्महत्या करने वाला पुरुष कृत्रिम व्रत के अनुसार भोजन करे तो छह वर्षों में वह शुद्ध हो जाता है और एक एक मास में एक एक कृथ का निर्वाह करते हुए भोजन करे तो वह तीन ही वर्षों में पाप मुक्त हो जाता है तथाइ संवत्सरेपनराजन शलनापी प्र यदि एक एक मास पर भोजन क्रम बदलते हुए अत्यंत तीव्र कृथव्रत के अनुसार अन्य ग्रहण करे तो एक वर्ष में ही ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल सकता है तीन दिन प्रातः काल तीन दिन सायन काल और तीन दिन बिना माँगे जो मिल जाए वह खा लेना तथा तीन दिन उपवास करना इस प्रकार बारह दिन का तृथय्रत होता है इसी क्रम से छह वर्ष तक रहने से ब्रह्म छूट जाती सकती है यही क्रम यदि तीन तीन दिन में परिवर्तित न होकर सम मासों में एक एक सप्ताह में और विषम मासों में आठ आठ दिनों में बदलते हुए एक एक मास के कृष्ठ व्रत के अनुसार चले तो तीन वर्षों में शुद्धि हो जाएगी और यदि एक मास प्रातःकाल एक मास सायंकाल और एक मास प्रायचित आयाचित भोजन तथा एक मास उपवास इस प्रकार चार चार मास के पृष्ठ व्रत के अनुसार चले तो एक ही वर्ष में ब्रह्म हत्या का पाप छूट सकता है इसमें संशय नहीं है राजन इसी प्रकार यदि केवल उपवास करने वाला मनुष्य हो तो उसकी स्वल्प समय में ही शुद्धि हो जाती है क्रतना चास्वेधे नूय नात्र संय ये चाप्य स्नाता के सर्वे धूतपापमती ते पर अश्वेध यज्ञ करने से भी ब्रह्महत्या का पाप शुद्ध हो जाता है इसमें संशय नहीं है जो इस प्रकार के लोग महायज्ञों में अवृत स्नान करते हैं वे सभी पाप मुक्त हो जाते हैं ऐसा श्रुति का कथन है श्रुति इस प्रकार है सर्वम पापमानं तानी तरती ब्रह्महत्या जयते ब्राह्मणार्थे हूं युद्धे मुच्यते ब्रह्म गवाम शत सहस तो पात्रे प्रतिपादय ब्रह्म विप्रमुच्येतर्व जो पुरुष ब्राह्मण के लिए युद्ध में प्राण दे देता है वह भी ब्रह्महत्या से छूट जाता है ब्रह्म हत्या होने पर भी जो सुपात्र ब्राह्मणों को एक लाख गवों का दान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है कपिलानाम सहस्त्राणी और दज्ञात पंचविशति धोधरी स च पापेभ्य सर्वेभ्यो विप्रमुच्यते। जो दूध देने वाली पच्चीस हजार कपिला गओं का दान करता है वह समस्त पापों से छुटकारा पा जाते हैं साधुभ्यो वै दरिद्रभ्यो दत्मुचेत किल जब मृत्युकाल निकट हो उस समय सदाचारी दरिद्र ब्राह्मणों को दोष देने वाली एक हजार समस्या गावों का दान करके भी मनुष्य शव पापों से मुक्त हो सकता है शतम वयजस्तुका भोजान ब्राह्मणेभ्य प्रयक्षति ने तेभ्यो मही च पापा प्रमुच्य भूपाल जो संयम नियम से रहने वाले ब्राह्मणों को सौ काबुली घोड़ों का दान करता है उसे भी पाप से छुटकारा मिल जाता है मनोरथम त्रपि न की दत्ता सपा प्रमुचते भरत नंदन जो एक ब्राह्मण को भी उसकी मनोवांछित वस्तु दे देता है और देकर फिर उसकी कहीं चर्चा नहीं करता वह भी पाप से मुक्त हो जाता है जो गिर्वर्णाम सुरा पापय त्यत्मान इोके पर जो एक बार मदुरा पान करके फिर आग के समान गर्म की हुई मदुरा पी लेता है वह और परलोक में भी अपने को पवित्र कर लेता है मरु प्रपातम प्रवतन जलन वा सम्रस्थान मुचते सर्वकिल विष जलहीन देश में पर्वत से गिरकर अथवा अग्नि में प्रवेश करके या महाप्रस्थान की विधि हिमालय में गल कर प्राण दे, देने पापों से मनुष्य है बृहस्पति से वे ने ब्राह्मण पुनः समिति ब्राह्मणि गे दि भ्रह्मण धी मजिरा पीने वाला ब्राह्मण बृहस्पति स्व नामक यज्ञ करके युद्ध होने पर ब्रह्मा जी की सभा में जा सकता है ऐसा श्रुति का कथन है भूमि प्रदानम कुमत् चिवरा राजस्कृत सुध्यति राजन जो मदिरा पी पर ईर्षा द्वेष से रहित हो भूमि दान करे और फिर कभी उसे न पिए वह संस्कार करने के पश्चात शुद्ध होता है गुरुतल पे शिलात्मन शेफम प्रजे दुर्धदर्शन शरीर से मोक्षेण मुच्यते गुरु पत्नी गमन करने वाला मनुष्य तपाई हुई लोहे के शिला पर सो जाए अथवा अपने अपनी ऊपर की ओर देखता हुआ आगे बढ़ता जाए, चला जाए इस प्रकार शरीर छूट जाने पर वह उस पाप कर्म से मुक्त हो जाता है कर्मे कर्मभ्यो विप्रमुच्य महाव्रतम चरे दु दर्व स्वयं गुरुवर्थे वाहतो युद्धे समुच्चे कर्मोशुभा स्त्रियाँ भी एक वर्ष तक मिताहार एवं संयम पूर्वक रहने पर उक्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाती है जो महाव्रत का एक महीने तक जल न पीने के नियम का पालन करता है ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है अथवा गुरु के लिए युद्ध में मारा जाता है वह अशुभ कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है तथा तस्मा मुच्यते झूठ बोलकर जीविका चलाने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला पुरुष गुरु जी को मनचाही वस्तु देकर प्रसन्न कर ले तो उस पाप से मुक्त हो जाता है अवकिरण निमित्त तो ब्रह्म हत्या व्रतम चरेत गोचरम वाषाषण तथा मुच्चेत किल विसार जिसका ब्रह्म व्रत खंडित हो गया हो वह ब्रह्मचारी उस दोष की निवृत्ति के उद्देश्य से ब्रह्महत्या के लिए बताए हुए व्रत का आचरण करे तथा छह महीनों तक गोचर्म ओढ़कर कर रहे ऐसा करने पर वह पाप से मुक्त हो सकता है पर दारापहारे तो परश्यापहर संवस्त्रम व्रते भूत किल पराय स्त्री तथा पराय धन का अपहरण करने वाला पुरुष एक वर्ष तक कठोर व्रत का पालन करने पर उस पाप से मुक्त होता है धनम तो ये नदाचे जिसके धन का अपहरण करे उसे अनेक उपाय करके उतना ही धन लौटा दे तो उस पाप से छुटकारा मिल सकता है तृक्षा द्वादश रात्रेण संयतात्मा परिवेता भवेदूत परिवृत्य तथई बच बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई और उसका वह बड़ा भाई ये दोनों मन को संयम में रखते हुए बारह रात तक कृष्ण व्रत का अनुष्ठान करने से शुद्ध हो जाता है निवेश्यम्तु पुनस्तेना निवेश न तो स्त्री इसके सिवा बड़े भाई का विवाह होने के बाद पहले का ब्याह हुआ छोटा भाई पितरों के उद्धार के निमित्त पुनः विवाह संस्कार करे ऐसा करने से उस स्त्री के कारण उसे दोष नहीं प्राप्त होता और न वह स्त्री ही उसके दोष से लिप्त होती है धर्म विदो चौमासे में एक दिन का अंतर देकर भोजन करने का विधान है उसके पालन से स्त्रियां शुद्ध हो जाती है ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का कथन है विजानताम रसाता यदि अपने स्त्री के विषय में पापाचार की आशंका हो तो विज्ञ पुरुष को रजस्तुला होने तक उनके साथ समागम नहीं करना चाहिए रजस्तुला होने पर वे उसी प्रकार शुद्ध हो जाती हैं, जैसे राग से मांजा हुआ बर्तन पाद जो गत्वा यदि भेष्टि का बर्तन शुद्र के द्वारा जूठा कर दिया जाए अथवा उसे गाय सूंघ ले अथवा किसी के भी कुल्ला करने से वह जूठा हो जाए तो वह दस वस्तुओं से शोधन करने पर शुद्ध होता है गाय के दूध दही घी गोमूत्र और गोबर इन पांच गभ्य पदार्थों से तथा मिट्टी जल राख खटाई और आग इन पांच वस्तुओं से पात्र को शुद्ध किया जाता है यही उसका दस वस्तुओं से शोधन है चतुष्पाकलो धर्मो ब्राह्मणस्य से पादेह तथा धर्मो विधीये तथा पैसे चतुर्दयद पादो विधीयत ब्राह्मण के लिए चारों पादों से युक्त संपूर्ण धर्म के पालन का विधान है तात्पर्य यह कि वह शौचाचार या आत्मविशुद्धि के किए लिए किए जाने वाले प्रायश्चित का पूरा पूरा पालन करे क्षत्रिय के लिए एक पाद कम का विधान है इसी तरह वैश्य के लिए उसके दो पाद और शूद्र के लिए एक पाद के पालन की विधि है उदाहरण के तौर पर जहां ब्राह्मण के लिए चार दिन उपवास का विधान है वहां छत्री के लिए तीन दिन वैश्य के लिए दो दिन और शूद्र के लिए एक दिन के उपवास का विधान समझना चाहिए विद्या देव विधेन श्याम गुरुलाघम निश्चय धत्न् तिरात्रुभ सत्कर्म च पृथ्वी इसी प्रकार इन पापों के गौरव और लाघव का निश्चय करना चाहिए पशु पक्षियों का वध और दूसरे दूसरे बहुत से वृक्षों का उच्छेद करके पाप युक्त हुआ पुरुष अपने शुद्धि के लिए तीन दिन तीन रात केवल हवा पी कर रहे और अपना पाप कर्म लोगों पर प्रकट करता रहे अगम्या भस्मसाईना राजन जो स्त्री समागम करने की योग्य नहीं है उसके साथ समागम कर लेने पर प्रायश्चित का विधान है उसे छह महीने तक गीला वस्त्र पहनकर घूमना और राख के ढेर पर सोना चाहिए ऐसा तो सर्वेश विधिर्भवे ब्राह्मणोक् नृष्टान दृष्टानगमेत भी जितने न करने योग्य पाप कर्म हैं उन सब के लिए यही विधि है ब्राह्मण ग्रंथों में बताई हुई विधि के से दृष्टांत बताने वाले शास्त्रों की युक्तियों से इसी तरह पाप शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए सावित्रीम्यधी सुचय से मितास अहिंसो मंदकोल पो मंदको जलपो मुचते सर्वकिल विषय जो पवित्र स्थान में मिताहारी हो हिंसा का सर्वत्र त्याग करके समदोष मान अपमान आदि से शून्य हो मौन भाव से गायत्री मंत्र का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है अह सुद्यापन्न त्रिवृणायाषेत स्त्री शुद्रम पतं चापी नाभी वृतान्विता पापा ज्ञानतः प्रच्चे देव भ्रजोद्विज मनुष्य को चाहिए कि वह दिन में खड़ा रहे रात में खुले मैदान में सोए तीन बार दिन में और तीन बार रात में वस्त्रों सहित जल में घुसकर स्नान करे और इस व्रत का पालन करते समय स्त्री शुद्र और पति से बातचीत न करे ऐसा नियम लेने वाला द्विज अज्ञानवश किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है शुभा शुभ फल प्रेत्यम दबते भूत साक्ष्यो यभते फलम् मनुष्य शुभ और अशुभ जो कर्म करता है उसके पांच महाभू साक्षी होते हैं उन शुभ और अशुभ कर्मों का फल मृत्यु के पश्चात उसे प्राप्त होता है उन दोनों प्रकार के कर्मों में जो प्राप्त अधिक होता है उसी का फल कर्ता को प्राप्त होता है तस्मा दान तपसा कर्मणा चलम कृत्वा वर्धुभ यथाश्याति इसलिए यदि मनुष्य से अशुभ कर्म बन जाए तो वह दान तपस्या और सत्कर्म के द्वारा शुभ फल की वृद्धि करे जिससे उसके पाप अशुभ को दबाकर शुभ का ही संग्रह अधिक हो जाए कुर्माणे निवर्ते पाप कर्म दारी तथा मुच्चे मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ कर्मों का ही अनुष्ठान करे पाप कर्म से अथर्वथा दूर रहे तथा प्रतिदिन निष्काम भाव से धन का दान करे ऐसा करने से वह पापों से मुक्त हो जाता है अनुरूपम हिपाप से अप्राय चित्त महापातक वर्जन तो प्रायश्चित मैंने तुम्हारे सामने पाप के अनुरूप प्रायश्चित बताया है परंतु महापातको से भिन्न पापों के लिए ही ऐसा प्रायश्चित किया जाता है भक्षा भक्षु चार्यु वाचा अज्ञान तथा अज्ञान ज्ञान यो राज राजन लक्ष्य भक्ष्य अभक्ष वाच्य और अवाच्य तथा जानबूझकर और बिना जाने किए हुए पापों के लिए ये प्रायश्चित कहे गए हैं। विज्ञ पुरुष को समझकर इनका अनुष्ठान करना चाहिए जानता तो कृतम पापम गुरु सर्वत्त अज्ञान स्वल्प को दोस प्राय चित्तें जानबूझकर किया हुआ सारा पाप भारी होता है और अनजानों में वैसा पाप बन जाने पर कम दोष लगता है इस प्रकार भारी और इसके पाप के अनुसार ही उसके प्रायश्चित का विधान है शक्य ते विधि पापोक् विपोहित शास्त्रोक्त विधि से प्रायश्चित करके सारा पाप दूर किया जा सकता है परंतु यह विधि आस्तिक और श्रद्धालु पुरुष के लिए ही कही गई है नास्तिकाश्रधाषो पुरुषेश कदाचल दम्भ द्वेश प्रधानषो विधिषु न दृश्यते जिनमें दंभ और द्वेष की प्रधानता है उन नास्तिक और श्रद्धा पुरुषों के लिए कभी ऐसे प्रायश्चित का विधान नहीं देखा जाता है श्रेष्ठाचार्थ श्रेष्ठ धर्मो धर्म भ्रता गोवितो नरव्याग्र प्रेते चुके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुरुष सिंह जो इस लोक और परलोक में सुख चाहता हो उसे श्रेष्ठ पुरुषों के आचार तथा उनके उपदेश किए हुए धर्म का सदा ही सेवन कर लेना करना चाहिए। हेतनाम अथवा ईसाम अथवापकेश्वर तुमने जो अपने प्राणों की रक्षा धन की प्राप्ति अथवा राजोचित कर्तव्य का पालन करने के लिए ही सत्रों का वध किया है अतः इतना ही पर्याप्त कारण है इसमें तुम पाप मुक्त हो जाओगे अथवा ते घृणा का चीन प्राय सती मातर मनुनाधम अथवा यदि तुम्हारे मन में उन अतीत घटनाओं के कारण कोई घृणा या ग्लानी हो तो उसके लिए प्रायश्चित कर लेना परंतु इस प्रकार अन्नार्य पुरुषों द्वारा सेवित खेद या रोष के वशीभूत होकर आत्महत्या न करो वह सम्पाणुवाच एव मुक्तो भगवता धर्मराजो जधिष्टि चिंत ध्या मुहूर्ते न प्रवाच तपोधन वैश्यम पाल कहते हैं जन्मेजय भगवान व्यास के ऐसा कहने पर धर्मराज धर्मराज्य दो घड़ी तक कुछ सोच विचार करके तपोधन व्यास जी से इस प्रकार कहा इत महाभारती शांति परवि राज धर्मानुशासन परवणी राजतीय पंचात्र पंच त्रिशोध्याय इस प्रकार महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में प्रायश्चित वर्णन के प्रसंग में पैतीसवां अध्याय पूरा हुआ